महाभारत श्रांति पर्व श्रांतिपर्व चतद्विश्तमोध्याय ब्राह्मणों का कर्तव्य और उन्हें दान देने की महिमा का वर्णन व्यासुवाच भूतग्रामीण उक्त यदिकीर्तिबा ब्राह्मण से तो यम तत्व क्षा तत्ण व्यास जी कहते हैं बेटा तुमने भू समुदाय के विषय में जो प्रश्न किया था उसे के उत्तर में मैंने यह सब बताया है अब मैं तुम्हें ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वह बता रहा हूँ सुनो जात कर्म प्रभृत्य कर्मणाम दक्षिणावताम क्रिया सादार समावृत्ते आचार्य वेद पारगे ब्राह्मण बालक के जात कर्म से लेकर समावर्तन तक समस्त संस्कार वेदों के परंपरागत पारंगत विद्वान आचार्य के निकट रहकर संपन्न होने चाहिए और उनमें समुचित दक्षिणा देनी चाहिए आदित्य वेदान अखिला गुरु शुश्रूषणे रत गुरुणाम समावर्तित यज्ञविन। उपनयन के पश्चात ब्राह्मण बालक गुरु गुरुशुश्रषा में तत्पर हो संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे तत्पश्चात पर्याप्त गुरु दक्षिणा दे गुरु ऋण से ऊ हो व यज्ञवेद्ता बालक समावर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटे आचार्युत चतुर्ण्रम आमोक्षा शरीर सोविष्ठे यथा विधि तदनंतर आचार्य की आज्ञा लेकर चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन पर्यंत रहे अथवा क्रमशः सभी आश्रमों में प्रवेश करें प्रजा सर्गेण धारे ब्रह्मचर्य वुन वने गुरु सकाशे वातिधर्मेण उसके इच्छा हो तो स्त्री परिग्रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए संतान उत्पन्न करे अथवा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे या वन में रहकर वान धर्म का आचरण करे अथवा गुरु के समीप रहे या सन्यास धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करें गृहस्थर्माण सर्वेशा मूल मुचते ही यत्र पक्वा ही सर्वत्र सब धर्मों का मूल कहा जाता है। इसमें रहकर करण के रागादि दोष पक जाने पर जितेन्द्र पुरुष को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है प्रजावा मुक्त हृदय स्त्री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 यिव्या पुण्यतम विद्यास्थान तदावसे यते तस्वीर प्राण्यम गसती चो तपे इस पृथ्वी पर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े वहीं निवास करें उसी स्थान में रहकर वह उत्तम यश के विषय में अपने को आदर्श पुरुष बनाने का प्रयत्न करें तपसावास महता विद्यार्वाम प्रदाने प्रदानैर्वा विप्राण वर्धते यश यद्यस् कीर्तिलोके यसत्व्यता लोकान अनंता महान तप पूर्ण विद्याध्यन यज्ञ अथवा दान करने से ब्राह्मणों का यश बढ़ता है जब तक इस जगत में यश को बढ़ाने वाली उसकी कृति बनी रहती है तब तक वह पुण्यवानों के अक्षय अच्छा लोकों में निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है अध्यापये दधी तेतवाम न पृथा प्रतिगृहणी जान चनम ब्राह्मण को अध्ययन अध्यापन यजन याजन तथा दान और प्रतिग्रह इन कर्मों का आश्रय लेना चाहिए परन्तु इसे किसी तरह न तो अनुचित प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए न व्यर्थ दान ही देना चाहिए याजत शिष्य तो वापि कन्या धनम महत यदा गे दध्यान स्नीहत कथन शिष्य से, से अथवा कन्या शुल्क से जब महान धन प्राप्त हो तब उसके द्वारा यज्ञ करे धान अकेला किसी तरह उस धन का उपभोग न करे गृह नान्य त्यम प्रतिगृहत देवर्थे पितृ गुरुअर्थम वृद्धा तुर्बुभुक्षता देवता ऋषि पितर गुरु वृद्ध रोगी और भूखे मनुष्यों को भोजन देने के लिए गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए प्रतिग्रह के सिवा ब्राह्मण के लिए धन संग्रह का दूसरा कोई पवित्र मार्ग नहीं है अंतर्ता तप्ताम देवानाम बुभूषता देवानामती शक्ति यमेषापी अर्तामुपाण नाते किंचन उच स्रवसमप्यव प्रापणीय सता विदोह जो दारिद्र ग्रस्त होने के कारण लज्जा से छिपे छिपे फिरते हैं तथा तो अत्यंत संतप्त हैं अथवा जो यथाशक्ति अपनी पारिमार्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं ऐसे भूदेवों को उपार्जित धनों से यथाशक्ति देना चाहिए योग्य एवं पूजने ब्राह्मणों के लिए कोई भी वस्तु अध्यय नहीं है वैसे सतपात्रों के लिए तो श्रवा घोड़ा भी दिया जा सकता है यह श्रेष्ठ पुरुषों का मत है अनुनिज यम सत्य सत्यसंधो महाव्रत स्वी प्राण ब्राह्मण प्राणाज दिव ग महान वृद्धारी राजा सत्यसंध इच्छानुसार अन्य विनय करके अपने प्राणों द्वारा एक ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा की थी, थी ऐसा करके वे स्वर्ग लोक में गए थे रंतिदेव वशिष्ठा महात्म अप्रदाय शीतोषांदाक पृष्ठे मही संस्कृति के पुत्र राजा रंतदेव ने महात्मा वशिष्ठ को शीतोष्ट जल प्रदान किया था जैसे वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हैं अत्रिवशज बुद्धिमान राजा इंद्रदमन ने एक योग्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन का दान करके अक्षय अच्छा लोक प्राप्त किए थे सी नाक प्रेषमितो गतः उसी नर के पुत्र राजा ने किसी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर और प्रिय औरस पुत्र का दान कर दिया था जिससे वे यहाँ से स्वर्ग लोक में गए थे प्रतरदन काशपति प्रदायने नयने स्वके ब्राह्मण या तुलाद्रत काशीराज प्रदर्दन ने किसी ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्र प्रदान करके इस लोक में अनुपम कृति प्राप्त की और परलोक में वे उत्तम सुख भोगते हैं दिव्यम अष्टश्लाक सौवर्ण पर सप्तम देवावृथो दत् सराष्ट्रोभ्य पतदिवी दिव राजा देवावृद्ध ने आठ सलाकाओं अर्थात ताड़ियों से युक्त सोने का बना हुआ बहुमूल्य दान करके अपने देश की प्रजा के साथ स्वर्ग लोक प्राप्त किया सांस्कृत शिष्यभ्यो ब्रह्म निर्गुण उपदेश महातेजागत लोका ननोत्तमान अत्रिवश में उत्पन्न महातेजस्वी संस्कृति और शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोकों को प्राप्त हुए अम्बरीशो गवाम दत्ता ब्राह्मणेभ्य प्रतापवा अर्बुदानि दस कम चराष्ट्रभ्य प्रत प्रतापी राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को ग्यारह अर्बुद अर्थात एक अरब दस करोड़ गौवे दान में देकर देशवासियों सहित स्वर्गलोक प्राप्त किया सावित्री कुंडले दिव्य शरीरम जनमे जय ब्राह्मण आर्थे परित्यजगमुर्लोकमोत्तम सावित्री ने दो दिव्य कुंडल दान किए थे और राजा जन्मेजय ने ब्राह्मण के लिए अपने शरीर का परित्याग किया था इससे वे दोनों उत्तम लोक में गए सर्वत्न विषाद्वाशधर्म के पुत्र युनास्व सब प्रकार के रत्न अभीष्ट तथा तो सुरम्य गृह दान करके स्वर्गलोक में निवास करते हैं निमेराष्ट्रम च वैदेहो जाप दग्नो वसुन्धरा ब्राह्मणे दतव चापी गयी सपत्त नाम विदिराजनिमिने अपना राज्य और जमदग्नंदन परशुराम तथा राजा गय ने नगरो सहित संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण को दान में दे दी थी अवरसती चपर्जन सर्वूतान भूतक्रीन वशिष्ठो जीवयामास प्रजापतिव प्रजा एक बार पानी न बरसने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्राणियों की सृष्टि करने वाले दूसरे प्रजापति के समान संपूर्ण प्रजा को जीवन धान दिया था। कन्या से दत्व के पुण्यात्मा पुत्र राजा मरुत ने महर्षि अंगिरा को कन्या दान करके तत्काल स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया था राजा पांचाले दत्तविमान में श्रेष्ठ पांचाल ब्रह्मदत्त ने उत्तम ब्राह्मणों को शंख निधि देकर पुण्यलोक प्राप्त किए थे राजा मित्र सह वशिष्ठा ज महात्म मदयंतीम प्रिया त दिव ग राजा मित्र महात्मा विशिष्ट को अपने प्यारी रानी मदयंती देकर उसके साथ ही स्वर्गलोक में पदार्पण किया था सहस्र शिच राजिप्राणनिष्टान महायशा ब्राह्मणाथ परज्य गलोकान अनुतःान महायशस्वी राजी सहस्रजित ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों का प्रत्याग करके परमोत्तम लोकों में गए सर्वकाम से संपूर्ण दत्वा भी स्म हिणमय मुद्दला जगत स्वर्गम सत्युम नो महीपति महाराज सत्युम्न मुद्दल ब्राह्मण को समस्त भोगों से संपन्न सुवर्ण में भवन देकर स्वर्गलोक में गए थे महान नामना चुतिमा साल्वराज प्रतापमान दत्वाज्य नृचि का गलोकान अनुतमान प्रतापी ने दुतिमा को राज्य देकर परम उत्तम लोक प्राप्त किए थे लोमपादस् राजर्षिताभु ऋष सिंहाय विपुल सर्व्य शक्तिशाली राजर्षि लोम पाद अपनी पुत्री सांता का ऋषि मुनि को दान करके सब प्रकार के प्रचुर भोगों से संपन्न हो गए मदिराश्च राज्य हिण्य हस्ताय गोका राज मदुराश हिण्यहस्त को अपनी सुंदरी कन्या देकर देववंदित लोकों में गए थे दत्वा शत सहस्रम तो गवा प्रसैनजी समस्ता महातेजा गोकान अनोत्तमा महातेजस्वी राजा प्रसैनजीत ने एक लाख गवों का दान करके उत्तम लोक प्राप्त किए थे दान से ये तथा और भी बहुत से शिष्ट स्वभाव वाले जितेन्द्रिय महात्मा दान और तपस्या से स्वर्ग लोक में चले गए तेम प्रतिष्ठिता कृतिजावस्था दान यज्ञ प्रजा स्वर्ग ही ए ते ही देव आप जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक उनकी कृति संसार में स्थिर रहेगी उन सब ने दान यज्ञ और प्रजा सृष्टि के द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त किया था इतिश्री महाभारत शांति परवि मोक्ष धर्म परवि सुकानु प्रश्न चतुत्रिंशद्विशत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में सुकाणुप्रश्न विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ